हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आज हम श्री भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तत्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवादित द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या बारह से पाठ करते हैं न थेवाह जा न च न भविष्या श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन इतने सारे राजा उपस्थित है लाख लाख क्रो क्रौ राजा उपस्थित है दो पक्ष है कौरवंग एक और दूसरा है तो अठारह दिन में लगभग सभी राजा मर जाएंगे परंतु ये विचार करो अर्जुन समझ लो श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल में भूत काल में ये सब राजा नहीं थे और सबका मारन होगा मारण के बाद नहीं होंगे। परंतु अध्यात्मिक दृष्टि में समझना चाहिए कि उस सब लोग जो है अभी थे और सब जो है होंगे इसका अर्थ है कि भूत का वर्तमान का भविष्य का में आत्मा का अस्तित्व होते हैं आत्मा का नाश कभी नहीं होते और आत्मा का फायदा भी कभी नहीं होते तो इस श्लोक से एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हम मिलते हैं सूक्ष्म रूप में श्री कृष्ण कहते हैं कि यही सब राजा जो है थे और होंगे तो जो अभी राजा है तो भूतकाल में शायद आदमी साधारणात्मित या दिली कु पक्षी और इसके बाद वर्न के बाद कौन मिलेगी, वो भी निश्चित नहीं लेकिन सब जो है पहले थे और होंगे, तो इससे एक सूक्ष्म विचार देखना चाहिए कि श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य काल में भी सब होंगे ना एक बहुत प्रचलित भूलधारणा है विशेषकर हिंदू धर्म जो हिंदू धर्म में चलते कई बार हिंदू समाज में नहीं है पूरी पृथ्वी में पूरा जगत में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में एक महान भूलधारणा है कि आध्यात्मिक संसिद्धि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है कि जो मुक्त है ज्योति में आत्मज्योति में या ब्रह्मज्योति में परम ज्योति में नींद जाते हैं तुरंत इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य में भी सब होंगे तो इसका अर्थ है कि मुक्ति के पश्चात भी तो सब आत्मा का व्यक्तिगत परिचय रहते हैं ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद हम भगवान के समान हो जाते हैं मुक्ति का मतलब क्या है मुक्ति की ये शब्द की बड़ी भाषा भारी भाषा हम श्रीमद् भागवत में, में होते हैं मुक्त रूपम स्वरूपेन स्वरूपेण की अभी अमुक्त या भद्र अवस्थ में हम एक रूप में हैं। अभी हम आप जो हमारे दर्शक हैं और मैं और सभी मानव जो अभी वर्तमान खाव में उपस्थित है इस पृथ्वी में हम मानव रूप को धारण करते हैं और अनेक अनेक असंख्य प्राणी भी है तो कुछ है पक्षी के रूप में कुछ है वृक्ष के रूप में कुछ ही देव के रूप में कुछ है असुर के रूप में चौरासी लक्ष्य के रूप है परंतु ये सब रूप जो इस माया ब्राह्मण में धारण करते हैं, ये सब नायक रूप असत रूप अस्थायी रूप और हमारा स्वरूप भी है हमारा स्वरूप क्या है मुक्त वस्तु में अर्थात वैकुंठ जगत में हमारा सनातन छिन्मय रूप होते हैं। मुक्त वस्तु में मुक्त जनो सचित आनंदमय शरीर प्राप्त करते हैं चिरकाल वैकुंठ जगत में भगवान की सेवा करने के लिए वो स्वरूप स्वरूप स्वरूप कहते सिद्धि सिद्धि क्या है ये सब भौतिक क्षणिक रूप चर के एक सनातन रूप रूप प्राप्त करना यही परम मुक्ति खड़ी भाषा है श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति का अर्थ नहीं है केवल ज्योति हो जाना मुक्ति का अर्थ है रूप नाम रूप गुण क्रिया ये सब होते हैं मुक्त वास्तव में परंतु माया का प्रभाव नहीं है माया क्या है कृष्ण को भूलना और सत्य क्या है आध्यात्मिकता क्या है कृष्ण को स्मरण करना और प्रेम से कृष्ण भगवान की सेवा करना तो मुक्त अवस्त में भी रूप होते हैं परंतु वो रूप असत अचित निरानंद नहीं होते हैं, वो रूप पूरा आध्यात्मिक होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा क्या है तो पहले भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं ये भगवद गीता क्या है इत्यात्व ज्ञान है ज्ञान विज्ञान है विज्ञान आधुनिक कोष में विज्ञान का शब्द का मतलब साइंस तो ये भगवत गीता भी साइंस है श्री कृष्ण नहीं कहते हैं कि मैं जो कहता हूं तो अंधविश्वास से गहन करो नहीं है श्री कृष्ण साइंटिफिकली हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं यथा इस श्लोक में श्लोक इस त्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं तेहन यौमारोवन चरा तथा देहांत प्राथि धीर स्थ न थे श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं आत्मा की अस्तित्व है बहुत लोग पूछते हैं कि आत्मा क्या है क्या प्रमाण है कि आत्मा है हम नहीं देखते हैं। तो कैसे हम समझ सकते कैसे हम विश्वास कर सकते कि आत्मा है तो हम इलेक्ट्रॉन भी नहीं देखा मन भी नहीं देखा विद्युत भी नहीं देखा तो प्रमाण क्या है ये सब सूक्ष्म वस्तुओं की अस्तित्व है क्या प्रमाण है हम अंकों से नहीं देख सकते है परन्तु ये सभी वस्तुओं का असर से हम समझ सकते हैं कि वो है तो इस आत्मा का आसर है कि जब तक आत्मा शरीर के अंदर में है तब तक वो शरीर जीवित होते और जब भी आत्मा निकाल जाते हैं शरीर से तब वो मृत्यु भवत है इस श्लोक में इस उदाहरण है मैं पहले बताऊंगा देहिनो यथादय है दो शब्द है देहा और देही देहा का मतलब शरीर और देही का मतलब शरीर का मालिक इस उदाहरण में श्री कृष्ण कहते हैं कि शिशु काल है देहिनो यथादय है कुमार वस्त है वस्थ है वृद्ध अवस्थ है तो ये सभी अवस्थ में वो व्यक्ति जो है एक ही व्यक्ति है एक वृद्ध व्यक्ति एक फोटो देख सकते ओ, वो मेरा फोटो है पचास साल के पहले तो एक ही व्यक्ति है परंतु वो युव सूर्य अभी नहीं है आधुनिक विज्ञान के अंदर के अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि हर क्षण में शरीर में हर एक अणु परिवर्तित होते हैं। तो हमारा शरीर जो है अगर एक व्यक्ति का शरीर का वायस है सत्तर साल तो उस सब अणु सब आटम जो उसका शरीर में था 50 साल के पहले, सब चला गया। Already उसका मृत्यु हो गया वो युव शरीर तो नहीं है वो सब आनु जो उसमें तो चो, चो, चो चला गया, तो शरीर सदैव परिभाषित हो रहा है तो कौन है व्यक्ति यदि हम सोचते हैं कि मैं इस शरीर हूं तो पचास साल के पहले वो शरीर जो था वो मैं जो आदि हूं वो मै नहीं था परंतु हम सब जानते हैं कि पहले मैं जो था वो मैं था। शरीर का पूरा परिवर्तन होते हुए भी वो मैं था तो यदि शरीर इस प्रकार परिवर्तित होते हैं और हम जानते हैं कि वो मैं था और मैं हूं परंतु शरीर बिल्कुल अलग हो गया तो मैं शरीर से अलग हूं ऐसा होता है न आप विचार शरीर परिवर्तित होते हैं परंतु व्यक्ति एक ही व्यक्ति होते हैं इसलिए हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति और शरीर अलग है और एक और प्रमाण है तो तो व्यक्ति कौन है आत्मा और मृत्यु का समय हम बहुत क्या बहुत है वो आदमी चला गया क्यों चला गया सूर्य यहाँ पर है वो शरीर जो था पंच मिनट के पहले तो एक ही शरीर है पंच मिनट के पहले जीवित था अभी चला गया कहा चला गया सूर्य तो है तो एक ही शरीर जो इसके पहले हम अलिंगन किया था उससे बात किया था वो शरीर एक ही शरीर है लेकिन अभी चला गया कौन चला गया शरीर है आत्मा चला गया पृथ्वी में सभी भाषा में जब एक व्यक्ति मार जाते है, लोग बोलते है चला गया इन इंग्लिश बंगाली में छे गए मुझे मालूम नहीं इतने सारे भाषा लेकिन सभी भाषा में ऐसे बोलते ही चला गया इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि शरीर और शरीरी, शरीर और आत्मा पृथक एक और उदाहरण है कि हम बोलते हैं मेरा चेहरा मैं हूं हम ऐसा नहीं मांग मेरा तो मैं कौन हूं अगर ये मेरा है तो मैं कौन हूं मैं इससे अलग हूं मैं आत्मा हूं और इस शरीर मेरा है तो ये सब उदाहरण है सही हम समझ सकते हैं कि मैं और शरीर जिसमें मैं हू दोनों अलग हैं मैं सनातन हूं यदि मेरा उम्र है पचास पचास साल तो सत्तर साल के पहले मैं कहा था और सत्तर साल के बाद मैं कहा हूंगा मैं सनातन हो मैं शरीर नहीं मैं, मैं हो तो यही आत्मज्ञान है कि मैं शरीर से पृथक हो और यही सभी श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं तो कैसे आत्मा और भौतिक शरीर पृथक है तो शरीर श्री जल में डूब डूब सकते हैं भवन से सुख जाते हैं। मतलब भौतिक वस्तु, आग से जल सकते है परंतु आत्मा किसी भी भौतिक पदार्थों से विचलित नहीं होते मन भी वो मन वो भी भौतिक है क्योंकि मन विचलित होते तो हम शरीर भी नहीं है हम भौतिक मन भी नहीं है क्योंकि मन विचलित होते मन सदैव परिवर्तित होते रहते परंतु आत्मा का स्वभाव स्थिर, धीर, धीर तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि धीरेस्थात्र नुहित शरीर का परिवर्तन होते शिशु जो है युवक उसके बाद युवक होते, है। होते हैं उसके बाद मनुष्य होते हैं उसके बाद वृद्ध होते हैं और उसके बाद मृत्यु होते हैं तो ये सब शारीरिक परिवर्तन होते हैं जब शिशु थोड़ा बड़ा होते हैं युवा वस्तम होते हैं हम उससे शोक प्रकाश नहीं कहते हैं तो ये सब शारीरिक परिवर्तन होते है और शरीर मृत्यु क्या है एको ओ परिवर्तन है परंतु आत्मा का वास्तव संबंध नहीं है सूर्य के साथ इसके बाद श्री कृष्ण एको उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर है वासांसी जीर्णा यथा विह नवाहना चीन फरा तथा शरीर विह जीर्णी अन्य संज्ञा नी कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक है तो कुछ दिन पहनना हो और जब जुना हो फेंकना है तो इस प्रकार शरीर क्या है आत्मा का आवरण है और जब जुना हो तो प्रकृति के नियम से है समझना चाहिए कि जैसे में पृथक हूं मैं से भी पृथक हूं अविनाशी श्री कृष्ण कहते हैं और एक उदाहरण देते हैं अरहति कि क्षर्थम शरीर में आप है। आत्मा कहा है हृदय के अंदर इसलिए हृदय का स्पंदन होते है। दुद, दुद, दुद, कैसे चलता है हृदय कहा से शक्ति मिलते है आत्म से और आप जब जाते हैं, तो हाथ बीच डेड हो जाते मेडिकल साइंस के अनुसार टेस्ट का मतलब क्या है तो हाथ बीच बिल्कुल बंद होते हैं। तो आत्म से हृदय शक्ति में होते हैं और पूरा शरीर शक्ति में होते हैं और चेतना भी पूरा शरीर में व्यापी है इसलिए हम पूरा शरीर में ऐसे अगर स्पर्श होते हैं हम महसूस करते हैं और जब आत्मा शरीर को त्याग करते हैं हम जितने भी मारते हैं तो कुछ भी महसूस नहीं हो क्यों एक ही शरीर जो उसके पहले यदि हम हाथड़ी लेके किसी को आक्रमण करते हैं तो बहुत दर्द में लगेगा यदि कोई मुझे से हाथड़ी लगाएगा तो दर्द होगा तो मृत्यु के बाद जो जितने भी लगाते हैं तो कुछ भी दर्द नहीं हो क्यों क्योंकि चेतना नहीं है क्योंकि चेतना आत्मा का लक्षण है आत्मा क्या है सत चित आनंदमय सत का मतलब सनातन चित्त का मतलब चेतना है और आनंदमय मुक्त अवस्त में आत्मा पूरा आनंदमय है और भौतिक अवस्त में जब तक हम शरीर के साथ आत्मा परिचय कहते तब तक हमारे अवस्थ निर होते हैं तो शरीर वो खाली कई बहुत भौतिक पदार्थों से गठित है भौतिक प्रकृति के द्वारा और आत्मा सचिद आनंदमय है और भगवान कौन है भगवान भी कृष्ण सचिद आनंदमय है वे महान है वे विभु है वे प्रभु है कृष्ण भगवान सचिर आनंदमय है हम आत्मा वही परम आत्मा है हम अनु अर्थात बहुत ही छोटा है हम सचिर आनंदमय वही सचिर आनंदमय वे प्रभु हम दास है तो पहले समझना चाहिए कि इस शरीर में नहीं हूं मै आत्मा हूं और परमात् ज्ञान की द्वितीय शिक्षा है कि प्रभु है भगवान है कृष्ण मैं उनका दास हूं तो खाली यही बात समझना चाहिए और हमारा पूरी जीवन की सिद्धि होती है तो इस भगव गीता के द्वारा भगवान कृष्ण हमको सब कुछ सिखाते हैं इस आत्म ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस कल युग में लोग की बुद्धि बहुत कम होती है और दम्भ बहुत ज्यादा होते है परन्तु भाग्य से यदि हम नम्रता से भगवगीता यथारूप की व्याख्या सुनते हैं और हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण का नाम जाप और कीर्तन हैं, विशेषकर महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे तो ये दो उपाय से हरे कृष्णा मंत्र जाप करना और भागवत गीता यथारूप श्रवण करना ये दो सारव उपाय से हम इस घर जाठिय संसारिक क्लेश का सागर से विमुक्त हो सकते हैं और हम भगवान कृष्ण की कृपा से भगवान के धाम जाएंगे हम पूरा मुक्त होंगे और हम चिरकाल में कृष्ण के साथ रहेंगे तो ये भगवदगी की पहली शिक्षा है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे